यो ब्रह्म विदधापू वै वे वेदांश प्रिणोति तस्म तं हरबुद्धि प्रकाशम मु वै श प्रबदे ओ शांति शंकर्य सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे मूर्ति भेद विभागिने मूर्तिद विभागिनेोम वदव्यादेहाय दक्षिणात नमः ओम शि शांति शांति भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ की चर्चा हम लोग कर रहे हैं भगवान भाष्यकार जो बंधन को सत्य मानते हैं उनके मन में उपस्थित जो शंका है वेदांति के द्वारा आत्मा को नित्य मुक्त कहा जाता है और बंधन यदि सत्य है तो अलग अलग देहादि में जन्म किसी देह का जन्म हो रहा है तो किसी देह का मरण हो रहा है मृत्यु हो रही है तो ये जन्म मरणादि विपरीत धर्मवान जो शरीर उनके धर्म आत्मा में जन्म मरणादि रूप जो बंधन है वो सत्य है ऐसा जो मानेंगे उनकी ये शंका हुई कि जन्म मरणाधि रूप सत्य बंधन से युक्त आत्मा होने से आत्माएं अनेक हैं और बद, बद्ध अवस्था में वस्तुत ही बद्ध है तो आप आत्मा को नित्य मुक्त कैसा कहते हो ये कहना नहीं बनेगा बंद निवृत्ति अवस्था में तो आत्मा को मुक्त कह सकते कालिक आत्मा में मुक्तता है नित्य मुक्तता नहीं है लेकिन वेदांती आत्मा की कालिक मुक्तता नहीं मानते यानी किसी काल में आत्मा बद्ध है किसी काल में मुक्त है ऐसा नहीं मानते अभी तो मानते हैं कि हमेशा मुक्त ही है तो वेदांति की नित्य मुक्तता पर आक्षेप हुआ इस आक्षेप का समाधान कर रहे हैं भगवान भाष्यकर दसम श्लोक से आगे वाले श्लोकों से आत्मा की नित्य मुक्तता का स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो ये बताया गया कि जैसे जलादि में वहां से जल, जल और रस भेदादि दृष्टांत द्वारा आत्मा में बंधन औपाधिक है यानी कल्पित है ये सिद्ध कर रहा है तो इसमें जल में जैसे रसभेदादि कल्पित है ऐसे आत्मा में बंधन कल्पित है दशम श्लोक में बताने के बाद ग्यारहवें श्लोक से लेकर के तेरहवें श्लोक तक आत्मा की उपाधि स्थानीय जैसे वहां पर दृष्टान्त में तीन हैं एक उपहित जल और एक जल में अध्यारोपित रसादी भेद और रसादी भेद का आश्रयभूत जो लवनादि खंड है यानी नमक आदि का ढेला है ये रसादि भेद का निमित्तभूत उपाधि है आत्मा में क्या नाम जल में तो जलस्थानीय स्थानीय दृष्टांत में तो है आत्मा और रसस्थानीय रसादि रसादी भेदस्थानीय है बंधन और रसादी के आश्रयभूत लवनखंडादि के स्थान पर है देहादि तो देहादि उपाधि निमित्तक आत्मा में जन्म मरणादि बंधन है और स्वतः देहादिउपाधि से विनिर्मुक्त आत्मा निरुपाधिक आत्मा जन्म मरणादि बन्धन से रहित ही है जिस समय अज्ञानी को देहगत जन्मादि धर्मवान आत्मप्रतिति हो रही है उसी समय विवेकी को आत्मा जन्मादि बन्धन से रहित ही प्रतीत होता है इसलिए आत्मा की नित्य मुक्तता पारमार्थिक है और बद्धता अध्यारोपित है तो अध्यारोपित बद्धता और वास्तविक मुक्तता का परस्पर विरोध नहीं है इसलिए कि समसत्ताक पदार्थों का ही आपस में संबंध बनता है विरोधी विरोध भाव संबंध जो बनेगा वह समान सत्ता वाले पदार्थों में होगा तो बंधन तो आरोपित है क्या मतलब प्रातिभाषिक सत्ता वाला कहो या व्यावहारिक सत्ता वाला कहो ये हुआ और मुक्तता पारमार्थिक सत्ता वाली है इसलिए पारमार्थिक नित्य मुक्तता का विरोध ही नहीं होगा आरोपित बद्ध बंधन रूप धर्म इनका कोई विरोध नहीं है नित्य मुक्तता को वह बाधित नहीं कर पाएगा अवरोधक नहीं होगा नित्य मुक्तता का इसे समझा समझाने की दृष्टि से दृष्टांतगत जो लवन खंडादि रूप उपाधि विशेष है ऐसे दारिष्टान्त में देहत्रय रूप उपाधि का वर्णन किया जा रहा है और उस उपाधि निमित्तक जन्मादि बंधन को दिखाने के उद्देश्य से तो ग्यारहवें श्लोक में स्थूल शरीर रूप उपाधि का वर्णन हुआ स्थूल शरीर का निमित्त हेतु बताया निमित्त कारण भी बताया उपादान कारण भी बताया और आपका उसे वेदांत दर्शन में प्रसिद्ध जो नाम है वो नाम भी बताया स्थूल शरीरों का कारण है उपादान कारण स्थूल पंचभूत जिन्हें भूत, भूत सूक्ष्म कहा जाता है जो कोई भी स्थूल भूतों का अंश स्थूल शरीर का कारण नहीं है अपितु स्थूल भूतों का ही जो सूक्ष्म अंश है शरीर का कारण भूत उसका नाम है वेदांत में भूत सूक्ष्म और यहां पंचीकृत महाभूत शब्द से उसी भूत सूक्ष्म को लेना है और उस भूत सूक्ष्म से संभव है यानी उत्पन्न है और संभव शब्द का अर्थ कारण भी होता है संभवती यस्मात ऐसी उत्पत्ति करेंगे यदि तो संभव शब्द का अर्थ निकलेगा कारण तो पंचीकृत महाभूत शब्दित भूत सूक्ष्म है संभव यानी कारण जिस शरीर का उस शरीर को कहा जाएगा पंचीकृत महाभूत संभव का मतलब भूत सूक्ष्म रूप उपादान कारण वाला यह अर्थ निकलेगा और निमित्त कारण कौन है तो कहा कर्म संचितम तो कर्म शब्द से लिया गया प्रारब्ध रूप कर्म और प्रारब्ध कर्म ही अपना फलोपभोग जीवात्मा को कराने के उद्देश्य से जीवात्मा रह करके ठीक से प्रारब्ध का फलभूत सुख दुख का अनुभव कर सके ऐसा भोगायतन के रूप में स्थूल शरीर में निमित्त कारण बन जाता है इसलिए माना गया कर्म संचितम यानी कर्म से प्रारब्ध कर्म से प्राप्त है स्थूल शरीर और इसका नाम है सुख नाम भोगायतनम और 12वें श्लोक में बताया गया सूक्ष्म शरीर का कारण और सूक्ष्म शरीर का स्वरूप सूक्ष्म शरीर के भोगोपकरणत्व को भी ये विशेषताएं बताई सूक्ष्म शरीर की स्थूल शरीर तो भोगायतन कहलाता है और केवल भोगायतन हो तब भी प्रारब्ध का फलभूत सुख दुख का अनुभव नहीं हो सकता जब तक भोगोपकरण ना हो तो भोगोपकरण के रूप में सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है महाभूतों से ही लेकिन तो महाभूत तो जो स्थूल सूक्ष्म भेद से कहो या पंचीकृत अपंचीकृत भेद से कहो दो प्रकार के हैं तो सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता है अपंचीकृत पंच महाभूतों से इसलिए सूक्ष्म शरीर का एक विशेषण हुआ अपंचीकृत भूतोत्थम तो अपृत भूत शब्द से तो सूक्ष्म भूत लिए गए और सूक्ष्म भूत गुणत्रयात्मक है गुणत्रय रूपा प्रकृति का परिणाम होने से भू, सूक्ष्म भूत भी त्रिगुणात्मक है इनमें से जो सूक्ष्म शरीर है वह जोगुण और तमोगुण अक्सत्वगुण से बनता है रजोगुण प्रधान एवं सत्वगुण प्रधान जो अंश हैं अपंचीकृत पंच महाभूतों का उन्हें यहां पर अपंचीकृत भूत शब्द से लीजिए सात्विक अंश को और राजस अंश को सात्विक अंश से सूक्ष्म शरीर अंत सूक्ष्म शरीर एक समूह रूप है संघात रूप है समूह कहते हैं सवयव सा, पदार्थों को और समूह ही कहा जाता है उसके अंश को अंगों को तो भूत सूक्ष्म यदि संघात है समूह है तो उसके समूह ही कौन है समूह ही यानी अंश अवयव तो वो है सत्र वे सत्रह हैं पांच ज्ञानेंद्रिय, मन बुद्धि सात पांच ज्ञाने कर्मेन्द्रिय पाँच प्राण ऐसे सत्र उनमें से पांच ज्ञानेन्द्रिया इन अपीकृत भूतों के अलग अलग सत्वगुण से निष्पन्न है सम्मिलित सत्वगुण से निष्पन्न है बुद्धि तो सात अंश हो गए सात्विक अपचकृत पंचभूतों के सात्विक अंश का कार्य सात तत्व और दस तत्वों में से पांच तत्व हैं अलग अलग रजोगुन का कार्य बाह्य कर्मेन्द्रिया और प्राण है सम्मिलित रजोगुन का कार्य इसलिए दस तत्व हैं अपीकृत भूतों के राजस अंश से बने हुए रजो अंश से बने होने से राजस और इन सत्रहों का संघात तो रूप सूक्ष्म शरीर है इसलिए कहा गया कि पंचो प्राण मनो बुद्धि दशेंद्रिय समन्वितम समन्वित का अर्थ है संयुक्तम संघातापन्नम समूह रूपम ये सूक्ष्म शरीर है और ये है प्रारब्ध कर्म का फलभूत सुख दुख के अनुभव का उपकरण तो इसलिए भोग साधनम कहा ये भोग साधन है अब आपका जो तेरहवा श्लोक है इसमें बताया जा रहा है कारण शरीर को यहां शरीर का वर्णन क्यों कर रहे हैं ये दिखाने के लिए कि ये उपाधि है जैसे जल में उसका अपना एक ही रस है मधुर जले मधुर एवं के अनुसार और बाकी जो लवनादि रस प्रतीत होते हैं उनका निमित्त है नमक का ढेला आदि ऐसे यहां पर जन्मादि बंधन का निमित्त भूत उपाधि ये शरीर त्रय है उसे समझने के लिए कि जो बंधन है जन्मादि वो वस्तुतः अनात्मा का धर्म है आत्मा में आरोपित है अग्नि के संसर्ग से आयोगोलकादि में आरोपित दहाकत्व धर्म के तरह आरोपित है जन्म मरणादि ये दिखाने के लिए कहीं ना कहीं दिखाने पड़ेगा नास्तविक जिस सत्ता वाले उस सत्ता तो शरीर व्यावहारिक सत्ता वाला है तो व्यावहारिक सत्ता वाले ये सब जन्म मरणादी है और ये इन तीन शरीरों में आरोपित है तीन शरीरों में व्यावहारिक रूप से रहता है और आत्मा में यदि दिखता हैं तो आरोपित है ये यहां पर दिखाया जा रहा है इसी दृष्टि से तीन शरीरों का वर्णन करते हुए तेरहवे श्लोक में कारण शरीर को बताया जा रहा कारण शरीर का स्वरूप बताने वाले तेरवे श्लोक का उच्चारण कर ले अनाद्य विद्या उपाधि त्रितया लनाच्याण्य उपाधिताया अवधारयेत तो कारण उपाधि कौन है कहते अविद्या कारण उपाधि उच्चते पूर्वार्ध में पांच पद है ना कौन से कौन से पांच पद एक या अनाधि अविद्या एक पद कर दीजिए तो चार ही पद हो जाएंगे अनादि अविद्या एक पद है और दूसरा अनिर्वाच्य तीसरा कारण उपाधि और चौथा उच्छेद चार पद और उत्तरार्ध में चार पद एक तो उपाधि त्रितयात दूसरा अन्यम और चौथा आत्मान और तो दो वाक्य हैं पूर्वार्ध में एक तिगंत पद है ना तो व्याकरण शास्त्र के अनुसार एक तिंग वाक्यम वाक्य का लक्षण है जिस पद समूह में कम से कम एक तिगंत पद होना चाहिए एक तिगंत पद से युक्त पद समूह का नाम है वाक्य तो यहां दो तिगंत पद है तीन यानी तीन नामक प्रत्यय होते हैं व्याकरण में वे कितने हैं अठारह तीन पुरुष होते हैं उन पुरुषों का नाम है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ये तीन पुरुष हुए तीन पुरुषों में तीन प्रत्येक पुरुष का ए, ए, तीन तीन वचन होता है एक वचन द्विवचन बहुवचन तो एक एक पुरुष में तीन तीन वचन हो गए उन वचनों ये वचन संज्ञा एक वचन द्विवचन बहुवचन भी तिघन की ही पड़ती है ना तीन प्रत्ययों की ही तो प्रत्येक में प्रत्येक पुरुष में तीन तीन प्रत्यय होंगे तीन प्रत्यय ऐसे हो गए नौ और फिर आत्मने पद परस्मय पद शब्द से धातुओं के अलग अलग दो नाम हैं धातु हैं भुआदि और उनके दो नाम हैं आत्मने पद कुछ धातु होता है कुछ परस्मय पद होते हैं और कुछ तीसरा भी है उभय पद तो ये अठारह प्रत्ययों में नौ का परस्मय पद भी नाम है और नौ का आत्मने पद नाम है तो जो परस्मय पद धातु होगी उसे परस्मै पद संज्ञ प्रत्यय आएंगे ऐसे अठारह के अठारह एक ही धातु के पर में नहीं आएंगे उसमें होगा ये अवंतर भेद तो यहां उच्चते एक तिगंत पद है यात्मने है कर्मणि प्रयोग होने से और अवधारयेत ये भी एक तिगंत पद है पूर्वार्ध का अंतिम पद उत्तरार्ध का अंतिम पद तिगंत है तो इसमें इसलिए दो वाक्य बनेंगे तो पूर्वार्ध में एक वाक्य है अनादिवाच्या अनिर्वाच्य अनादि कारण उपाधि उच्चते एक वाक्य बनेगा ये कर्मणि प्रयोग होने से तृतीयांत पदार्थ हो जाएगा कर्ता तृतीयांत पदार्थ यहां पर तृतीयांत पद कोई नहीं है इसलिए उसका करना होगा अध्यार जैसे वहां पर भी किया था ना ग्यारहवें श्लोक में उच्चते के कर्ता के रूप में शिष्टई ऐसा शास्त्रेण कहो या शिष्टई कहो और शिष्ट जनों के द्वारा और अवशिष्ट हैं शास्त्र के अभिज्ञ लोग शास्त्र को अच्छी तरह से समझते हैं जो लोग वे हैं शिष्ट और उन शिष्टों के द्वारा उच्चते यानी कहा जाता है क्या कहा जाता है कारण उपाधि किसे कारण उपाधि कहा जाता है तो अनिर्वाच्य अनादि अविद्या को शिष्ट लोगों के द्वारा कारण उपाधि के रूप में कहा जाता है तो कारण उपाधि को या कारण शरीर को, तो पूर्वों में दो शरीर हुए शिष्ट लोगों ने सुख स्थूल शरीर कहा स्थूल भूतों से उत्पन्न हुआ जो है उसे सूक्ष्म भूतों से उत्पन्न हुए को कहा शिष्टों ने कि वह भोगोपकरण है स्थूल शरीर भोग भोगायतन है और कारण सूक्ष्म शरीर तथा स्थूल शरीर का कारण रूप है ये कारण शरीर अना, अनादि अनिर्वाच्य अविद्या अनादि शब्द का अर्थ होता है जिसका आदि यानी कारण तो अनादि का अर्थ होता है अविद्यमान है आदि यानी कारण जिसका अर्थात जिसका कारण कोई नहीं है उसे अनादि कहा जाएगा तो जो अविद्या है स्वयं कारण रूपा होने से कारण का कोई कारण नहीं होता कार्य का कारण हुआ करता है सूक्ष्म शरीर भी कार्य रूप है स्थूल शरीर भी कार्य रूप है इसलिए इनका तो कारण है सूक्ष्म भूत तथा स्थूल भूतों द्वारा अविद्या स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के तरह कारण रूप नहीं है आपका ये जो कारण शरीर रूपा अविद्या ये कार्य रूप न होने से इसका कोई कारण नहीं होगा इसे अनादि कहा जाएगा इसलिए भगवान ने गीता में कहा दो पदार्थ अनादि हैं कौन कौन प्रकृतिम चैव विद्यनादि उवती तो प्रकृति और पुरुष प्रकृति कहा गया इसी मूल अज्ञान को कारण शरीर को और पुरुष यानि आत्मा ये दोनों अनादि है कार्य रूप नहीं है अनादि का मतलब और इनमें से दोनों के दोनों अनंत नहीं है एक अनंत है एक शांत है अनादि तो दोनों हैं अनादित तो धर्म समान है प्रकृति और पुरुष में लेकिन एक में अनंतत्व है एक में शांतत्व है पुरुष शब्दित आत्मा में शांतत्व है आ, आत्मा में अनंतत्व है और प्रकृति में सांतत्व है इसलिए कारण शरीर भी जो अज्ञान कहो अविद्या कहो अनादि होने पर भी शांत है शांत है का मतलब नष्ट होता है एक किससे नष्ट होगा ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म साक्षात्कार से ब्रह्म साक्षात्कार को छोड़ करके किसी अन्य उपाय से वह निवृत्त नहीं होता समाप्त नहीं होता ब्रह्म ज्ञान से ही होता है तो अनादि शांत है प्रकृति उस अनादि शांत प्रकृति को ही यहां पर अनादि अविद्या इस शब्द से कहा जा रहा है और वह अनिर्वाच्य है अनिर्वाच्य का मतलब जिसे सत नहीं कहा जा सकता सत्वेन रूपे जिसका प्रतिपादन होता है उसे भी वाच्य कहा जाता है निर्वचनीय कहा जाता है और जिसका सत्वेन अनु प्रतिपादन न हो उसे कहा जाएगा क्यों सत्वेन अनुरूप प्रतिपादन नहीं हो रहा है इसलिए कि उसका बाद हो जाता है निवृत्ति हो जाती है जिसका बाद हो जाए यानी निवृत्ति हो जाए वो सत्य से होगा सत्य नहीं हो सकता तो निर्वचनीय का अर्थ है जिसको सदरूप से या असद से कहा जाए वो है निर्वाच्य निर्वाच्य का दूसरा पर्यावाचक शब्द है निर्वचनीय जिसको सत से या असत से कहा जाए वह निर्वाच्य और अनिर्वाच्य होगा जिसको न सतरूप से कहा जा सकता है न असद से कहा जा सकता है असद रूप से कहा जाता है आकाश पुष्प को वो असद रूप है वंद्या पुत्र असत है जो असत होता है उसका भान नहीं होता आकाश का पुष्प कभी देखा है वंध्या का पुत्र नहीं देखा ऐसे ये सब असत पदार्थ है असतपिन रूपेन उनका निरूपण होगा उनको निर्वाच्य कहा जाएगा आविद्या को वंध्या पुत्र या आकाश के पुष्प के तरह असद भी नहीं कहा जा सकता क्यों नहीं कहा जा सकता इसलिए कि आविद्या की प्रतीति होती है अज्ञान का ज्ञान होता है मैं अज्ञानी हूं इस रूप में अज्ञान भी अज्ञानी व्यक्ति का विशेषण बन करके मैं अज्ञानी हूं इस ज्ञान का विषय बन रहा है ना ज्ञान में प्रकाशित हो रहा है भास रहा है और वो भाव रूप से भास रहा है अभाव रूप से नहीं इसलिए उसे आकाश पुष्पादि के तरह असत नहीं कहा जा सकता अविद्या को जो भावत्व अनुरूपे प्रतीत हो और सत्व असत्व उभय रूप मान लिया जाए बाद होता है इसलिए असद रूप मान लिया जाए और भावत्व अनुरूपण प्रतीति हो रही है इसलिए रूप माना जाए तो सदअसद उभय रूपत्व स्वीकार किया जाए और उसका प्रतिपादन किया जाए अविद्या का ऐसा यदि कोई आग्रह कर लें तो कहते सत्व असत्व ये परस्पर विरोधी दो धर्म एक में नहीं रह सकते जैसे अंधकार और प्रकाश इनका परस्पर विरोध होने से स्वाभाविक विरोध होने से एक स्थान पर ए, एक साथ एक क्षणावच्छेदे नहीं रह सकते एक समय में नहीं रह सकते ऐसे ही आपका ये जो अविद्या में सत्व असत्व धर्म एक साथ नहीं रह सकता तो जिसमें एक साथ सत्व असत्व रहेगा उसका तो सत्वे न असत्व निर्वचन होगा उसे सत्व न असत्व उभय रूपत्व न निर्वचनीय कहा जाएगा लेकिन ये संभव नहीं है तो इसलिए अविद्या अनिर्वाच्य है जिसे सद भी नहीं कहा जा सकता न असत कहा जा सकता न सद असद उभय रूप कहा जा सकता इसलिए अविद्या अनिर्वाच्य है ने अज्ञान और उसे शिष्ट लोगों के द्वारा कहा जाता है कारण शरीर कारण उपाधि इसलिए कहा कि अनाद्या विद्यावाच्या कारण उपाधि उच्चते पूर्वार्ध में और उत्तरार्ध में कहा जा रहा ये जो तीन उपाधियां बताई स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर ये दोनों हैं कार्य रूप उपाधि और कारण रूप उपाधि है तेरहवे श्लोक के पूर्वाध में बताई गई अविद्या ये तीनों उपाधियां हैं इन्हीं इन्हीं में बंधन है। का बंधन का रूप धर्म है और उसका आरोप हो जाता है आत्मा में बंधन यानी जन्म मरणादि हो रहेगा आपके स्थूल शरीर में व्यावहारिक जन्म मरण आदि और सूक्ष्म शरीर में भी सूक्ष्म शरीर सृष्टि के प्रारंभ में एक बार उत्पन्न होता है वो तत्व है व्यावहारिक तत्व है और फिर महाप्रलय तक प्राकृत प्रलय तक वही रहता है वो नहीं बदलता उसका एक बार जन्म हुआ और महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के सौ वर्ष की आयु पूर्ण होने पर महाप्रलय होता है उस समय वह विलीन होता है प्रकृति में इसलिए उसका भी जन्म मरण रूप बंधन है धर्म और कारण शरीर अनादि होने से जन्म रूप बंधन तो उसमें नहीं है लेकिन ब्रह्म ज्ञान से निवर्त होने से उसमें मरण रूप धर्म है बंधन है तो ये जन्म मरण रूप जो बंधन है ये उपाधि का है और इन तीन शरीरों से विविक विचार से अलग समझा हुआ जो चेतन तत्व है वह न तो जन्म रूप धर्म वाला है उसका स्वतः न जन्म है न मृत्यु है जन्म मरण आदि रूप बंधन उसमें नहीं है और उसी को ध्यान में रख करके वेदांत शास्त्र बताता है कि आत्मा नित्य मुक्त है आत्मा का स्वरूप क्या है कौन से आत्मा को, को नित्य मुक्त कह रहा है वेदांत तो आत्मा का स्वरूप पहले बताया गया तत्वबोध में कि सच्चिदानंद स्वरूप वो सच्चिदानंद स्वरूप है वो जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा चिदानंद स्वरूप आत्मा नित्य ज्ञान और नित्य आनंद स्वरूप आत्मा उसका न जन्म रूप बंधन है न उसमें मृत्यु रूप बंधन है इसलिए कभी भी उसका जन्म हुआ ही नहीं ना कभी मृत्यु हुई तो नित्य मुक्त हुआ जिसका न जन्म हुआ हो न मृत्यु हुआ हो तो उसे नित्य मुक्त कहेंगे कि नहीं वो नित्य मुक्त है ये कहा जा रहा है कि उपाधि त्रितयात अन्यम आत्मान अवधार येत त्रितय शब्द का अर्थ होता है तीन का समूह तय प्रत्यय होता है समूह अर्थ में चतुष्टय यहां भी तय प्रत्यय है तको तो ट हुआ है तो टय बना चतुष्टय तो तय का तो अर्थ निकला समूह और कितने का समूह है तो तीन का समूह कौन से तीन का समूह तो उपाधि तीन उपाधियों का समूह तीन उपाधिया कौन है तीन शरीर जो ग्यारहवें श्लोक से लेकर के तेरहवे श्लोक के पूर्वार्ध तक ढाई श्लोक में बताए गए तीन शरीर हैं, वे तीन उपाधिया हैं। और उपाधि शब्द से इन तीन शरीरों को लिया गया और उपाधि त्रितय शब्द का अर्थ निकलेगा इन तीन शरीरों का समूह स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इन तीन शरीरों का समूह उपाधि त्रितय पदार्थ होगा और पंचमी है तो इन तीन शरीर तीन शरीर रूप उपाधि से यह अर्थ निकलेगा उपाधि त्रितयात का क्या समझे इन तीन शरीरों से अन्यम अन्यम का अर्थ है भिन्नम अतिरिक्तम तो तीन शरीर में से एक शरीर रूप भी आत्मा को न समझे चारवाकों के मत में स्थूल शरीर ही आत्मा है अन्य चार ववाक विशेषों के दृष्टि में सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो इंद्रिया है वही आत्मा है दूसरे चारवाक विशेषों के दृष्टि में सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो प्राण पंचक है वही आत्मा है तो अन्य के मत में ये मन जो सूक्ष्म शरीर अंतपाती सत्रह तत्वों में से एक तत्व विशेष वही आत्मा है तो कुछ विचारकों की दृष्टि में बुद्धि ही आत्मा है तो कुछ विचारकों की दृष्टि में सूक्ष्म शरीर अंतपाती पाती सत्रह तत्वों में से कोई भी तत्व आत्मा नहीं है किंतु आनंदमय कोष शब्दित तो ये जो कारण शरीर है वो आत्मा है लेकिन वेदांत का सिद्धांत है न तो स्थूल शरीर आत्मा है न तो सूक्ष्म शरीर अंतपाती इंद्रिया मात्र आत्मा है न तो प्राण मात्र आत्मा है न मन आत्मा है न बुद्धि आत्मा है और आपका जो कारण शरीर है वो भी आत्मा नहीं है तो आत्मा कौन है फिर तो आत्मा को तो कहते हैं आत्मानम उपाधि त्रितयात अन्यम अवधारयत अवधारेत का अर्थ है निश्चित कर ले सुनिश्चय करें सुदृढ़ निश्चय रखें कि इन तीन शरीरों में से एक शरीर रूप भी वास्तविक आत्मा नहीं है आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है इन तीन शरीरों में से एक शरीर रूप भी नहीं है इनसे अलग है अन्यम यानी अलग अतिरिक्त तो है ये उपाधि तृतयात अन्यम आत्मान अवधारयेत तो सुनिश्चित कर लें अवधारण कर ले का मतलब वो जो इन तीन शरीरों से अलग आत्मा है उसमें कभी भी शरीर का जन्म होते समय भी वह जन्मा नहीं है स्वच्छिदानंद स्वरूप आत्मा शरीर त्रीतयात अतिरिक्त आत्मा शरीर का जन्म है वो तो शरीर तो आत्मा नहीं है ना उससे अतिरिक्त आत्मा है और जो इन तीनों शरीरों से अन्यत्वेन रूपेन निश्चित आत्मा है उसका अभी तक इस अनादि संसार में कभी जन्म हुआ ही नहीं यदि जन्म होगा तो फिर वो अनादि नहीं रहेगा गीता के श्लोक में थोड़ा संशोधन करना पड़ेगा प्रकृतिम चैव विद्यनादि उपी में पुरुष शब्द को हटाना पड़ेगा शादी हो जाएगा ना जन्म होगा तो तो गीता के श्लोक में संशोधन किया जा सकता है क्या और कठोपनिषद का मंत्र है न जाएते मृते वा विपश्चिन विपश्चित शब्द का आत्मा है आत्मा उसका जन्म नहीं होता है तो इस मंत्र का भी संशोधन करना पड़ेगा न हटाना पड़ेगा उसमें से न जायते के साथ प्रयुक्त जो कठोपनिषेद में न ये निषेधार्थक निपात है उसको हटाना पड़ेगा तो जाएते विपश्चित कदाचित जाए थे ऐसा करना पड़ेगा लेकिन ये वेद असंसोधनीय है इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है जो वेद ने बताया वह हमेशा के लिए जिस वस्तु का जो स्वरूप बताया वो वही रहेगा कभी जन्म नहीं होगा आत्मा का कौन से आत्मा का उपाधि त्रितयात अन्यत जो आत्मा है आत्मत्व रूपे निर्धारित जो आत्मा है वह अजन्मा ही है और जिसका जन्म ही नहीं हुआ तो मृत्यु भी उसकी नहीं होगी केवल एक अविद्या ऐसी है जो जन्मती नहीं है लेकिन नष्ट होती है मृत्यु होती है उसकी बाकी ऐसे एक और एक है कौन प्राग अभाव प्राग अभाव अनादि है लेकिन प्राग अभाव के प्रतियोगी की उत्पत्ति होते ही प्राग अभाव नष्ट होता वो है वो अनादि शांत है प्रकृति भी अनादि शांत है ये दो पदार्थ ऐसे है जन्म लेते जन्म नहीं लेते लेकिन नष्ट होते हैं ध्वंस का जन्म होता है लेकिन नाश्ट नहीं होता वो सादी अनंत है लेकिन वेदांत मत में वो अभाव है प्राग अभाव ये तो अभाव रूप पदार्थ भाव नहीं है और भाव रूप एक ही अनादिद पदार अनादि पदार्थ अनादि अनंत पदार्थ एक है और अनादि शांत एक है वो अविद्या है तो इस प्रकार ये कहा गया कि इन तीनों शरीरों से आत्मा अलग है वह नित्य मुक्त है अब इन्हीं तीन शरीरों में से अन्नमय को क्या नाम स्थूल शरीर को अन्नमय कोष कहा जाता है अविद्या को कारण आनंदमय आत्मा कहा जाता है कारण शरीर को और सूक्ष्म शरीर में तीन कोष आते हैं अलग अलग ये बताया जा रहा है और अलग अलग पंचकोशों के साथ तादात्म्य करने से आत्मा उन कोशों के साथ तादात्म्यापन्न होकर उन कोशों के जैसा प्रतीत होने पर भी उसी समय वह उन पंचकोशों से विविक्त भी है क्योंकि परमार्थ सत्ता वाला है पंचकोष व्यावहारिक सत्ता वाले हैं इनका आपस में वास्तविक संसर्ग नहीं होगा तो आत्मा की असंगता भी हमेशा रहेगी नित्यमुक्तता के तरह इस दृष्टि से पंचकोषों को बताया जा रहा है चौदहवें श्लोक में तो चौदहवें श्लोक का उच्चारण कर लें तन्मय स्थित शुद्धात्मास्त्रदीन स्फटिको है और तत्तन्मय दूसरा ई व चौ और चौथा स्थित चार पद हुए पूर्वार्ध में उत्तरार्ध में शुद्धात्मा एक पद है और नील वस्त्रादि योगे न दूसरा स्पटिको तीसरा और यथा चौथा चौथा पद ऐसे आठ पद हैं चार चार पद पूर्वार्ध उत्तरार्ध में तो उत्तरार्ध में नील वस्त्रादि योगे न यथा इन तीन पदों के द्वारा दृष्टांत बताया और दार्ष्टान्त को बताने वाले पूर्वार्ध के चार पद और उत्तरार्ध के प्रारंभ वाला पद शुद्धात्मा तो पहले दृष्टांत वाक्य को देखिए यथा नील योगेना स्पति कह, तत्तन मय इव भाति ऐसा पूर्वाध से द्वितीय पाद का अनुवर्तन दृष्टांत वाक्य में भी करना यथा यहाय होगा दृष्टांत वाक्य का कि यथा नीलवस्त्रादिगेन स्फटीक तत्तनमय स्थितः और इस दृष्टांत वाक्य का अर्थ निकलेगा स्फटिक तो स्वत शुक्ल है स्फटिक सफेद ही होता है और यदि स्फटिक में नीलापन या लालपन पीलापन दिख रहा है लोहित स्फटिक नील स्फटिक पीत स्फिक इत्यादि अलग अलग रूप वाला प्रतीत हो रहा है तो जिसका स्वतः मात्र शुक्ल रूप है वह शुक्ल रूप से अतिरिक्त किसी रूपांतर से प्रतीत हो रहा है रूपांतर युक्ततया प्रतीत हो रहा है तो समझना होगा कि शुक्ल रूप से अतिरिक्त रूप का आश्रयभूत जो नील वस्त्रादि है वो उपाधि है और उन नील वस्त्रादि में नील रूप है और वो नील वस्त्रादि स्पटिक के पास में रखे हो नील पुष्प लो या वस्त्र लो ऐसे लाल पुष्प लो या लाल वस्त्रादि लो स्फिक के पास में रखे हुए नीलादि रूप वाले वस्त्रदि उपाधिया रखी हुई उन उपाधि गत जो नील रूप हैं वह अपने से वस्त्र नील रूपादि से युक्त वस्त्र से सन्निहित यानी समीपवर्ती स्फिक में वस्त्र का नील रूप, लाल रूप पीला रूप हरा रूप आरोपित होगा और नील स्फटिक रक्त स्फटिक ऐसी स्फटिक की अपने वास्तविक रूप से अतिरिक्त रूपवतया प्रती होगी वह प्रतीति भ्रांति है शुक्लस्फिक यह ज्ञान तो होगा प्रमा और इससे अतिरिक्त नील स्फटिक पीत स्फिक रक्तस्फटिक इत्यादि स्फटिक का शुक्ल रूप से अतिरिक्त रूपवत्न जो भान है वह रूप ज्ञान माना जाएगा अध्यास माना जाएगा भ्रम माना जाएगा और उस स्फटिक में नीलादि अध्यारोपित माने जाएंगे कल्पित माने जाएंगे तो कल्पित नीलादि के कारण स्फटिक का वास्तविक जो शुक्लपना है वह नष्ट नहीं होता उस समय भी वह विवेक नेत्र से देखते हैं तो उस विवेकी को सफेद ही प्रतीत होगा चर्म चक्षु से नीला प्रतीत होगा विवेक नेत्र से सफेद प्रतीत होगा जिसका विवेक नेत्र अनावृत है उसे उस दृष्टि से यहां पर ये दृष्टांत वाक्य हुआ कि यथा यानी जयसे स्फटिक तो स्फटिक नील वस्त्रादि रूप उपाधि के योग यानी मित्य से सन्निधि से संबंध से तत्तन्मय स्थित तो तत्तत् शब्द से लेना नील वस्त्रादि उपाधि को और तत्तन्मय का मतलब नील वस्त्रादि जैसा तो नील वस्त्रादि कैसे हैं नील रूप वाले हैं ऐसे स्पटीक भी नील रूप वाला प्रतीत होता है स्थित यानी नील रूपवत्व निश्चित स्थित का अर्थ है निश्चित वैसे ही ये अब दृष्टांत को देखिए कि शुद्धात्मा अब यथा शब्द के अनुरोध से तथा शब्द का अध्ययन कर लो कि तथा शुद्धात्मा पंच कोशादि योगे न तमय तो स्त तो तत्तनमय यहां पर ईव शब्द का प्रयोग करके दिखा जा रहा कि उस समय भी वह सफेद ही है नीला जैसा प्रतीत होता नीला सा प्रतीत होता है का मतलब नीलापन उसमें है नहीं ऐसे ही शुद्ध आत्मा पंचकोषों के सामीप्य से वहाँ नीलवस्त्रादि का योग था सामिप्य था उपाधि थी आ, क्या नाम नील वस्त्रादि उपाधि है उनका संसर्ग ऐसे यहाँ पर उपाधि है पंचकोष कहो या तीन शरीर कहो तो पंचकोष या तीन शरीर रूप उपाधि के संसर्ग से यहाँ उपाधि के साथ संसर्ग कौन सा होगा तादात्म्य संसर्ग आविद्यक तादात्म्य संसर्ग और उस आविद्यक तादात्म्य संसर्ग के कारण कैसा प्रतीत होता है तत्तनमयो भवे स्थित तो तत्त शब्द से लेना उपाधि को मनुष्यादि शरीर रूप जो उपाधिया है लाख प्रकार के शरीर हैं तो मनुष्य शरीर रूप अन्नमय कोषात्मक उपाधि के साथ तादात्म्य करने से मनुष्य रूप से, से मनुष्य जैसा प्रतीत होता है ननुष्यत्वान मनुष्य तो मनुष्य प्रतीत होता है मनुष्य जैसा प्रतीत होता है देवता शरीर में तादात्म्य करने से देवता जैसा प्रतीत होगा सूक्ष्म शरीर अंतपाती चक्षु इंद्रिय में तादात्म्य करने से रूपाधि के दृष्टा के रूप में प्रतीत होगा चकु श्रोत्र इंद्रिय में तादात्म्य करने से श्रोता के रूप में प्रतीत होगा अपने आप को समझे कहेगा कि मैं श्रोता हूं यानी श्रवण व्यापारिक तो हूँ तो ये उपाधि का जो धर्म है वह आत्मा में अध्यारूपित करके उपाधिगत धर्म वानसा प्रतीत होता है कौन शुद्ध आत्मा है और ईव शब्द जोड़ने से वस्तुतः उपाधि के मनुष्यत्वादि धर्म वाला जन्म मरणादि धर्म वाला होता नहीं है जन्म मरणादि धर्म वाला सा प्रतीत होता है का मतलब जन्म मरणादि बंधन था उस बंधन से युक्त सा प्रतीत हुआ बद्ध सा प्रतीत हुआ बद्ध हुआ नहीं अब पन्द्रहवें श्लोक में बताया जा रहा है कि आत्मा नित्य मुक्त है शुद्ध है, लेकिन इसकी अनादिकाल से उपाधि में तादात्म्य अभिमान होने से उपाधि के धर्म से युक्त तेन रूपेण जो दृढ़ प्रतीति है मनुष्यादि रूप से अहम कहते हैं उपाधि तीन शरीर में से कोई न कोई उपस्थित हो जाती है और वैसा ही प्रतीत होता है इस भ्रांति को मिटाने के लिए और उपाधि से अलग आत्मा को समझने के लिए दृष्टांत सहित ये बताया जा रहा है दृष्टांत द्वारा कि आपको युक्ति से पांच कोष कहो या तीन शरीर कहो इनसे शुद्ध आत्मस्वरूप को अलग करना है कैसे अलग करना है तो जैसे पहले ये धान को कूटा जाता था उन धान में जो ऊपर के छिलके हैं वो एक प्रकार से चावल की उपाधि के तरह उपाधि है कोश के तरह कोष उनके अंदर चावल है तो उस छिलके ऊपरी उपाधि से चावल को अलग करने के लिए चावल को उलू में डाल करके मूसल से उस पर आघात किया जाता था उससे छिलका अलग चावल अलग निकलेगा ऐसे ही यहां पंच कोशात्मक जो छिलके हैं उनसे तंडुल स्थानीय आत्मा को अलग करना है इन दोनों को अलग अलग करना है उसके लिए फिर मुसलादी से आघात करना होगा ना वो कौन होगा मुसलादि तो युक्ति तो जो अनात्मा उपाधिभूत शरीर त्रय कहो या कोष पंचक कहो का लक्षण बताया हुआ है वह इन उपाधियों में ही समन्वित हो रहा है उनसे अलग जो शुद्ध आत्मा है उसमें समन्वित नहीं होता है इसे बार बार युक्तियों के आधार पर चिंतन करने से ये चिंतन रूप आघात उसमें होगा उससे पंच कोशात्मक जो छिलके हैं वो अलग निकल जाएंगे और तंडुल स्थानीय आत्मा का सच्चिदानंद रूप रूपे भान होगा वह नित्य मुक्त है ये निश्चय होगा ये बताया जा रहा है पंद्रहवे श्लोक में शब्दार्थ को हम लोग कल देखते हैं ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण पूर्णमेवावशिष्य ओं शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं शाति शंकराचार्यवरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो गुररात्मे मूर्तिद विभागिने वो मजव्यादेहाय दक्षिणाए नम नमः ओम शांति शांति शाति